महाभारत शांति पर्व सप्तवांशत तमोध्याय हैग्रीव अवतार की कथा वेदों का उद्धार मधुकैटभ का वध तथा नारायण की महिमा का वर्णन सौनक उवाच सुत भगवत स्त महात्म्य परमात्म जन्म धर्म गृह चरनाराणात्मक सौनक ने कहा नंदन हम लोगों ने सड़विधि ऐश्वर्य से संपन्न उन परमात्मा श्रीहरि का महात्मा सुना और धर्म के घर में उन्होंने ही नर नारायण रूप से जन्म ग्रहण किया था इस बात को भी जान लिया महावराह श्रेष्ठा पिंडोत्पत्ति पुरातनी प्रवृत्तौ चवृत्तौ च यो यथा परिकल्पिता तथा ब्रह्मण कथ्यमान निष्पाप सूत पुत्र भगवान महाबराह ने जो प्राचीन काल में पिंडों की उत्पत्ति करके पिंडदान की मर्यादा चलाई तथा तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में जिस विधि की जैसी कल्पना की वह सब आपके मुख से हम लोगों ने सुना कब्य भुजो विष्णु रुदे महोद य हम पूर्व त्वया है शिरो महत तत्व भगवता ब्राह्मणाम परमेश समुद्र के उत्तर पूर्व भाग में हव्य और कव्य का भोग ग्रहण करने वाले भगवान विष्णु ने महान हैग्रीव अवतार धारण किया था यह बात आपने पहले मुझसे कही थी साथ ही यह भी बताई थी कि भगवान परमेश ब्रह्मा ने उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था किम तदुत्पादित पूर्व हरिणालोक धारिणाम प्रभाव महताम धीमता महान बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शोतपुत्र संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्रीहरि ने पूर्व काल में वह अद्भुत प्रभावशाली रूप क्यों प्रकट किया था उसका वैसा रूप तो पहले कभी देखने में नहीं आया था दृष्टवा ही विभुत श्रेष्ठम अपूर्व अमित श्रेस पुण्यम ब्रह्म किमको मुने मुने अमित बलशाली एवं अपूर्व रूपधारी उन पुण्यात्मा सूर्यश्रेष्ठ है ग्रीव का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया एतः संशयम ब्रह्मण पुराणम ज्ञान संभवम कथेसूतम मथ महापुरुष निर्मित पाविताया ब्रह्मण पुण्या कथयता कथा सूतनंदन आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है महापुरुष भगवान के अवतार संबंधी इस पुरातन ज्ञान के विषय में हम लोगों को संशय हो रहा है आप इसका समाधान कीजिए आपने यह पुण्यमयी कथा कहकर हम लोगों को पवित्र कर दिया है सर्वं, भगवान व्यासो, ने कहा सोनक जी मैं तुमसे वेद तुल्य प्रमाणूत सारा पुरातन वृत्तांत कहूँगा जिसे भगवान व्यास ने राजा जन्मेजय को सुनाया था वैशम पायन जी ने जन्मेजय को महाभारत की कथा वेद व्यास की आज्ञा से सुनाई थी इस कारण यहां ऐसा लिखा है उत्पन्न राजा एक तचोदयत भगवान विष्णु के हैग्री अवतार की चर्चा सुनकर तुम्हारी ही तरह राजा जन्मेजय को भी संदेह हो गया था तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया जन्मे जय उच यदर्शित ब्रह्मा देव है शिरोधरम किमर्थम तत्समत तन्ममाचक्षु सत् जन्मे बोले सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मुड़े ब्रह्मा जी ने भगवान के जिस हैग्रीव अवतार का दर्शन किया था उसका प्रादुर्भाव किस लिए हुआ था यह मुझे बताइए वे सम्पायन वाच येह लोके वै देह सत्वाम पते पंचभिराबृष्टम भूतरेश्वर बुद्धि वै सम्पायन जी ने कहा प्रजानाथ इस जगत में जितने प्राणी हैं वे सब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए पांच महाभूतों से युक्त है ईश्वरो नारायण इस जगत के स्वर और श्रेष्ठा हैं। वे ही सब जीवों के अंतरात्मा वरदाता सगुण और निर्गुण रूप हैं। भूतम् प्रलयम् प्रणय अत्यंतम सणुस्व निपत धरण्याम दीनायांसु कांडवे पुरा ज्योतिर्भूते जले चापी लीने ज्योतिषचादी वायशसल आकाशे मनोनुघी व्यक्त मन से संलीने व्यक्त चाव्यक्तता पुंसर्वगते तमएब न प्राघात किंचन अब तुम पंचभूतों के प्रलय की बात सुनो में जब इस पृथ्वी का के जल में लय हो गया जल का तेज में तेज का वायु में वायु का आकाश में आकाश का मन में मन का व्यक्त महत में व्यक्त का अव्यक्त प्रकृति में अव्यक्त का पुरुष में अर्थात माया विशिष्ट ईश्वर में और पुरुष का सर्वव्यापी परमात्मा में हो गया उस समय सब और केवल अंधकार ही अंधकार छा गया उसके सिवा और कुछ भी जान नहीं पड़ता था तमसो तम तमो मूला मृतात्मक तद्य स्वभाव संज्ञात तम तमसे जगत का कारणभूत ब्रह्म परम व्योम प्रकट हुआ है तम का मूल है अधिष्ठान भूत अमृतत्व व मूलभूत अमृत ही तम से युक्त हो तभी नाम रूप में प्रपंच को प्रकट करता है और विराट शरीर का आश्रय लेकर रहता है सोनिरुद्ध सोनिद्ध प्रोक्त तत्प्रधानम प्रत्यक्षते तदव्यक्तम ज्ञेम त्रिगुण निपेष्ट उसे को अनिरुद्ध कहा गया है उसे को प्रधान भी कहते हैं तथा उसी को त्रिगुण में अव्यक्त जानना चाहिए विद्या चक्र निद्रागम उस अवस्था में विद्या शक्ति से संपन्न सर्वव्यापी भगवान श्रीहरि ने योग निद्रा का आश्रय लेकर जल में शयन किया जगत चिंतन सृष्टि चित्राम बहुगुणोद तस्तः सृष्टिं महानात्म गुणस्मृत अहंकार ब्रह्म सतु चतुर्मुख हिण्य गर्भ हो भगवान सर्वलोक उस समय वे नाना गुणों से उत्पन्न होने वाली जगत की अद्भुत सृष्टि के विषय में विचार करने लगे सृष्टि के विषय में विचार करते हुए उन्हें अपने गुण महान महत्त्व का स्मरण हो आया उससे अहंकार प्रकट हुआ वह अहंकार ही चार मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं जो संपूर्ण लोकों के पितामह और भगवान हिरण्यगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं पद्मो पद्म निरुद्धात समूत तथा पद्मिभीक्षण सहस्रपत्रे दुतिमान उपमेष्ट सनातन दश सेना प्रभु तत्वस्थ पर तो भूत गण ब्रह्मांड में कमल में अनिरुद्ध अहंकार से कमल नयन ब्रह्म का उस समय प्रादुर्भाव हुआ था वे अद्भुत रूपधारी एवं तेजस्वी सनातन भगवान ब्रह्मा सहस्त्र कमल पर विराजमान हो जब इधर उधर दृष्टि डालने लगे तब उन्हें समस्त जगत जल में दिखाई दिया तब ब्रह्मा जी सत्वगुण में स्थित होकर प्राणियों की सृष्टि में प्रवृत्त हुए पूर्व में वह च पद्म अत्य सूर्यां सुप्रभ नारायण वे जिस कमल पर बैठे थे उसका पता सूर्य के समान देदीप्यमान होता था उसका पत्ता सूर्य के समान देदीप्यमान होता था उस पर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की बूँदें पड़ी जो की थी जो रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक थी तव पश्य अनादि भगवान अनादिधन उच्युत एकभवदिंदुर्मद्वाभोरुचर प्रभ सताम सोमधुर्जात तदा नारायणाग्ञा ना कठिन पर सहम आदि अंत से रहित भगवान अच्युत ने उन दोनों बूंदों की ओर देखा उनमें से एक बुन्द भगवान की दृष्टि पड़ते ही उनकी प्रेरणा से में मधु नामक दैत्य के आकार में परिणित हो गई उस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसकी कांति बड़ी सुंदर थी जल की दूसरी बूंद जो कुछ कड़ी थी नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटभ नामक दैत्य के रूप में प्रकट हुई तावभ्यधावताम श्रेष्ठ तमसा रजसान्वित बलवंत तो गहस्तौ पद्मनालासारिण तमोगुण और रजोगुण से युक्त वे दोनों श्रेष्ठ दैत्य मधु और कैटभ बड़े बलवान थे वे अपने हाथों में गदा लिए कमलनाल का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे दामदद दद साते तेरविंदस्थम ब्रह्माणम अमित प्रभम सिजंत प्रथम वेहदा चतुरशार ऊपर जाकर उन्होंने कमल पुष्प के आसन पर बैठकर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को देखा एवं उनके पास ही मनोहर रूप धारण किए हुए चारों वेदों को देखा तथो विग्रहवंत तो दृष्ट्वा दृष्ट् सुरोतम सहसा जगृहतुर्वेदा ब्रह्मण पश्यत सदा उन श्रेष्ठ ने उस समय वेदों पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें ब्रह्मा जी के देखते देखते सहसा हर लिया रसाम उदकूर्वे महोद सनातन वेदों का अपहरण करके वेदों वेदोनो श्रेष्ठ दान उत्तर पूर्ववर्ती महासागर में घुस गए और तुरंत रसातल में जा पहुँचे वे वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ उन पर मोछ आ गया वे वेदों से वंचित होकर मन ही मन परमात्मा से इस प्रकार कहने लगे ब्रह्मवाच वेदामे मेंम चक्षुर्वेद में परम बलम वेद में परम धाम वेद ब्रह्मचोतरम ब्रह्म बोले भगवन वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं वेद ही मेरे परम बल हैं वेद ही मेरे परम आश्रय तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं मम वेदारिता सर्वे दानवाभ्या बलादितः अंधकारा ही मे लोका जाता वेद बिना मेरे वे सभी वेद आज तो दानवों ने बलपूर्वक यहाँ से छीन लिए हैं अब वेदों के बिना मेरे लिए संपूर्ण लोक अंधकारमय हो गए हैं वेदाते किं लोका सृष्टिमुत्तम अहो बदम दुखम वेदनाश मम प्राप्त दुनौति हृदय तीव्र शोकपरायण कॉशिशो का मग्नम मा मृत्य सुद्धरे वेदास्तांशानी नष्टा कशचा हम प्रिय भवि मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ अहो आज वेदों के नष्ट होने से मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ा है जो मेरे शोक मग्न हृदय को दुस्सह पीड़ा दे रहा है आज शोक के समुद्र में डूबे हुए मुझ असहाय का यहाँ से कौन उद्धार करेगा उन नष्ट हुए वेदों को कौन लाएगा मैं किसको इतना प्रिय हूँ जो मेरी ऐसी सहायता करेगा इतम भा सम ब्रह्मणों हरे बुद्धे, बुद्धे ततो जप्यम सांजलि प्रभु जगत ऐसी बातें कहते हुए ब्रह्मा जी के मन में भगवान हरि की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ बुद्धिमानों में अग्रगण्य नरे तब भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर उत्तम एवं जपने योग्य स्तोत्र का गान आरम्भ किया ब्रह्मोवाच ओम नमस्ते ब्रह्म हृदय नमस्ते मम पूर्वज लोकाद्य भुवन श्रेष्ठ सांख्य योग निधे प्रभु ब्रह्मा जी बोले प्रभो वेद आपका हृदय है आपको नमस्कार है मेरे पूर्वज आपको प्रणाम है जगत के आदि कारण भुवन श्रेष्ठ सांख्य योग निधे प्रभो आपको बारंबार नमस्कार है व्यक्ता व्यक्तक क्षेम पंथास्थित सर्वभूताज अहम प्रसाद्यम लोकधाम स्वयं भुव व्यक्त जगत और अव्यक्त प्रकृति को उत्पन्न करने वाले परमात्मन आपका स्वरूप अचिंत हैं है। आप कल्याण में मार्ग में स्थित हैं विश्वपालक आप संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा किसी जोनि से उत्पन्न न होने वाले जगत के आधार और स्वयंभू है मैं आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ हूं हूँ तो तत्व मानस जन्म प्रथम द्विज पूजित चाक्ष द्वितीय वे जन्म आशेत जन्म चासेत आपसे मेरा प्रथम बार जो जन्म हुआ था वह द्विजो द्वारा सम्मानित मानस जन्म कहा गया है अर्थात प्रथम बार मैं आपके मन से उत्पन्न हुआ तदनंतर पूर्व में मैं आपके नेत्र से उत्पन्न हुआ वह मेरा दूसरा जन्म था तत्प्रसादा जन्म तृतीय वाचिकम वाम चापि चतुर्थम जन्म मेह विभो तत्पश्चात आपके कृपा प्रसाद से मेरा जो तीसरा महत्वपूर्ण जन्म हुआ वह वाचिक था अर्थात आपके वचन मात्र से सुलभ हो गया था विभो उसके बाद आपके कानों से मेरा चतुर्थ जन्म हुआ था नासिक्यम चा जन्म तत्परम अंडजम चा जन्म तत्ष्ठम विमित उसके बाद आपकी नासिका से मेरा पांचवा उत्तम जन्म बताया जाता है तदनंतर मैं आपके द्वारा ब्रह्मांड से उत्पन्न किया गया वह मेरा छठा जन्म था इदम चप्तम जन्म पद्मजन्मे तिवहि प्रभो सर्गे सर्गे हिम पुत्र तव त्रिगुण प्रभो यह मेरा सातवां जन्म है जो कमल से उत्पन्न हुआ है तिरुनातीत परमेश्वर मैं प्रत्येक कल्प में आपका पुत्र होकर प्रकट होता हूँ प्रथित पुंडरी प्रधान गुण कल्पिता तमेश्वर स्वभाव च स्वयं भो पुरुषोत्तम कमलधयन आपका पुत्र मैं शुद्ध सत्व में शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ आप ईश्वर स्वभाव स्वयंभु एवं पुरुषोत्तम है तवया विमित हम वै वेदाता ते जा वेदा चक्ष आपने मुझे वेद रूपी नेत्रों से युक्त बनाया है आपके ही कृपा से कालातीत हूँ मुझ पर काल का जोर नहीं चलता मेरे नेत्र रूप वेद दानवों द्वारा हल गए हैं अतः मैं अंधा सा हो गया हूँ प्रभो निद्रा त्याग कर जागिए मुझे मेरे नेत्र वापस दीजिए क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रीतम स्वामी हैं एवं स्थित स भगवान पुरुष मुखम जहो निद्रा मथ तदा वेद कार्या ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्थिति करने पर सब और मुख वाले सबके अंतर्यामी आत्मा भगवान ने उसी क्षण निद्रा त्याग दी और वे वेदों की रक्षा करने के लिए उद्यत हो गए ऐश्वर्य प्रयोगेण द्वितीया तनुमा सिनाशिके दुआ चंद्र प्रभार है शिविर शुभ्रम वेदा आलिय प्रभु उन्होंने अपने ऐश्वर्य के योग से दूसरा शरीर धारण किया जो चंद्रमा के समान कांतिमान था सुंदर नासिका वाले शरीर से युक्त हो ने प्रभु घोड़े के समान गर्दन और मुख धारण करके स्थित हुए उनका व शुद्ध मुख संपूर्ण वेदों का आलय था तस्य तस् मूर्धा समुभवद्यूत्र के रविंसु सम्रभा नक्षत्रों और ताराओ से युक्त स्वर्ग उनका सिर था सूर्य की किरणों के समान चमकीले बड़े बड़े बाल थे करणा गंगा ओम भ्रुवा वा साम महोदती आकाश और पाताल उनके कान थे एवं समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी ललाट थी गंगा और सरस्वती उनके नितंब तथा दो समुद्र उनके दोनों भवें थे चक्ष से नाथा सन्ध्या पुनः स्मृता ओंकार स्व संस्कार विद्युवाच निर्मता दंता से पितरों राजन सोम पाईतिश्रुता गोलोको ब्रह्मलोक ओषावासा महात्म चंद्रमा और सूर्य उनके दोनों नेत्र तथा नासिका संध्या थी ओंकार संस्कार आभूषण और विद्युत जिह्वा बनी हुई थी राजन सोमपान करने वाले पितर उनके दांत सुने गए हैं तथा गोलोक और ब्रह्मलोक उन महात्मा के ओष्ठ थे ग्रीवाचाचा भवद्राज कालरात्रि गुणोत्तरा ऐत कृत्वा नाना मूर्तिरावृत अंतरद विश्व च राम प्रभु नरेश्वर तमोमयि कालरात्रि उनकी कृपा थी इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत हय ग्रीव रूप धारण करके वे जगदीश्वर हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए और रसातल में जा पहुँचे रसा पुनः प्रविष्ट योगम परमाशिता शैक्षम स्वरम सम उद्गी रसातल में प्रवेश करके परम योग का आश्रय ले शिक्षा के निम्नुसार उदात आदि स्वरो से युक्त उच्च स्वर से साम वेद का गान करने लगे स नादी शान नादिच सर्वथा स्निग्ध एवं बभुवा भूत सर्वभूतः गुणोदित नाद और स्वर से विशिष्ट साम गान की वह सर्वथा स्निग्ध एवं मधुर ध्वनि रसातल में सब ओर फैल गई जो समस्त प्राणियों के लिए गुणकारक थे ततस्तावसों तो ने वह शब्द सुनकर वेदों को कालपात से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से वह ध्वनि आ रही थी ए तस्मिन अंतरे राजन देव है सिरोधर जग्राह वेदान खिला ब्रह्मणे राजन इसी बीच में है ग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए स्थापित हय शिम उदक पूरा तथवान ने महासागर के पूर्वोत्तर भाग में वेदों के आश्रय भूत अपने हैग्रीव रूप की स्थापना करके पुनः पूर्व रूप धारण कर लिया तब से भगवान हैग्रीव वहीं रहने लगे अथ किधु कैट पुनरा जगमतः पश्यताम चतऊ यत्रिपत यत्र वेदा क्षिपताम तत्स्थानम शून्य इधर वेद भनि के स्थान पर आकर मधु और कैटअप दोनों जानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए जहाँ उन वेदों को नीचे डाल रखा था वहाँ देखने पर उन्हें वह स्थान सूना ही दिखाई दिया तत्तम तत मम आस्था मेगम बलवता वरौ पुनरुस्थ तो शीघ्रम दसा आलया तम दा। दशाते चुषम तमेवादिककर प्रभु तेतम चंद्र विशुद्धाभंधतन भूयोप्य मिथु विक्रांत तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानों पुनः उत्तम वेग का आश्रय ले रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे और ऊपर आकर देखते हैं तो वे ही आदिकर्ता भगवान पुरुषोत्तम दृष्टिगोचर हुए जो चंद्रमा के समान विशुद्ध उज्जवल प्रभा से विभूषित गौरवर्ण के थे वे उस समय अनिरुद्ध विग्रह में स्थित थे और वे अमित पराक्रमी भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे आत्मा प्रमाण नाग रचि उत्पेण सम्पन्न रुचिप्रभम तम दृष्टा धान विंद्रम तो महासम अमुंचताम पानी के ऊपर शेष नाग के शरीर की सैया निर्मित हुई थी जिसकी लंबाई भगवान के श्री विग्रह के अनुरूप ही थी वह सैया मालाओं से आवृत जान पड़ती थी उसके ऊपर विशुद्ध सत्वगुण से संपन्न मनोहर कांति वाले भगवान नारायण सो रहे थे उन्हें देखकर वे दोनों दानों राजका मारकर जोर जोर से हंसने लगे उचतुच समाविष्टौ रजसा तमसा चतऊ अयम स पुरुष श्वेत श्वेते निद्रा मुगत अनेूनम कस्य को खेसा किं चपति भोगवान रजोगुण और समोगुण से आविष्ट हुए वे, वे दोनों असुर पर कहने लगे यह जो श्वेत वर्ण वाला पुरुष निद्रा में निमग्न होकर सो रहा है निश्चय ही इसी ने रथातल से वेदों का अपहरण किया है यह किसका पुत्र है कौन है और क्यों यहां सर्प के शरीर की सैया पर सो रहा है मा सतुर् युद्धार्थ नह ही विज्ञा विबु पुरुषोत्तम निरीक्ष चा सुरेंद्रतो युद्धे मनोदे इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ने भगवान को जगाया उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक जान भगवान पुरुषोत्तम जाग उठे फिर उन दोनों असुरेंद्रों का अच्छी तरह निरीक्षण करके उन्होंने मन ही मन उनके साथ युद्ध करने का निश्चय किया अथ अच्छा युद्धम समभवतारायण से वही विष्ट तनुता मधुकैटभ ब्रह्मणोपचिति कुरघाना मधुसूदन फिर तो उन दोनों असरो का और भगवान नारायण का युद्ध आरंभ हो गया भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और कैटभ को मार डाला तत स्तर सुपहरणच शोकापयम चक्रे ब्रमण पुरुषोत्तम इस प्रकार वेदों को वापस ला कर और मधुकैट और मधुकैट का वध करके भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा जी का शोक दूर कर दिया ततः पर ब्रह्म हरिणा वेद सत्य निर्मेश तथा लोकान् कृष्णा सावर जंगमा तत्पश्चात वेद से सम्मानित और भगवान से सुरक्षित होकर ब्रह्मा जी ने समस्त चराचर जगत के की सृष्टि के धत्वा पिता महायाग् मतिम लोक विसर्ग कि तत्रे देव यत एवागतो हरी ब्रह्मा जी को लोक रचना की श्रेष्ठ बुद्धि देकर भगवान नारायण देव वहीं अंतर्ध्यान हो गए वे जहाँ से आए थे वहीं चले गए तौदानवो तो हरिहत् है शिस्तनु पुनः प्रवृत्ति धर्मार्थम तामेव विदे तनु श्रीहरि ने इस प्रकार है रूप धारण करके उन दोनों दानों का वध किया था उन्होंने पुनः प्रवृत्ति धर्म का प्रचार करने के लिए ही उस शरीर को प्रकट किया था एवमे वहा एवे महाभागो बभुवा स्वशिरा हरि पौराण रूपं तत्ख्यात वरद इस तरह भगवान महाभाग श्री हरि ने हृग्री रूप धारण किया था भगवान का यह वरदायक रूप पुरातन एवं पुराण प्रसिद्ध है यो हे तद्राह्मण निधारी न ना तस् अध्ययनम नाशम उपगछे कदाचन जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस अवतार कथा को सुनता या स्मरण करता है उसका अध्ययन कभी दृष्ट अर्थात निष्फल नहीं होता है आराध्य तपसौ गृह देव है शिरोधरम पंचा क्रम प्राप्त देश देते महादेव जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उग्र तपस्या द्वारा भगवान हय की आराधना करके पंचाल देशी घालो मुनि ने वेदों का क्रम विभाग प्राप्त किया था एक तय शिरो राजख्यानम तब की पुराण वेद समितम जन्मांत परिपृक्षती राजन तुमने जिसके लिए मुझसे पूछा था यह हय अवतार की वेदानुमोदित प्राचीन कथा मैंने तुम्हें सुना दी याम चेतनम देव ताम, ताम करवाण स्वयं आत्मा नमात्म परमात्मा कार्य साधन के लिए जिस जिस शरीर को धारण करना चाहते हैं उसे कार्य करते समय स्वयं ही प्रकट कर लेते हैं निधि श्रीमान ऐसा निधि एस, एस, एस योग सांख्यम च चा ब्रह्मचाग्रम हविर्विभू ये श्रीमान वेद और तपस्या की निधि है ये ही योग सांख्य ब्रह्म श्रेष्ठ हविष्य और विभू है नारायण पर वेदा नारायण आत्मकाह तपो नारायण परम नारायण परागति गति वेदों का परिवसान भगवान नारायण में ही है यज्ञ नारायण के ही स्वरूप हैं तपस्या के परम फल भगवान नारायण ही हैं तथा नारायण की प्राप्ति ही सर्वोत्तम गति है नारायण परम सत्यम नारायण नारायणात्मक नारायण परो धर्म पुनरावृत्ति दुर्लभ सत्य के परम लक्ष्य नारायण ही हैं रित नारायण का ही स्वरूप है जिसके आचरण से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती उस निवृत्ति प्रधान धर्म के भी चरम दक्ष भगवान नारायण ही हैं प्रवृत्ति लक्षण से धर्मो नारायणात्मक नारायणात्मको गंधो भूम श्रेष्ठतम प्रवृत्प धर्म भी नारायण का ही स्वरूप है भूमिका का श्रेष्ठतम गुण गंध भी नारायण मय ही है अपे गुणाराजंद नारायणात्मका ज्योतिषा च परम रूपम स्मृतम स्मृत राजन जल का गुण रस भी नारायण का ही स्वरूप है तेज का उत्तम गुण रूप भी नारायण मय ही है नारायणात्मक स्पर्शो वायु गुणस्मृत नारायणात्मक शब्द आकाशसंभव वायु का गुणस्पर्श भी नारायण स्वरूप ही है तथा आकाश का गुण शब्द भी नारायण मय ही है मन तथोभूतम अव्यक्त गुणलक्षण नारायण पर कालो ज्योतिषामयम चयत अभ्यक्त गुण एवं लक्षण वाला मन नामक भूत काल और नक्षत्र मंडल ये सब नारायण के ही आश्रित हैं नारायण परीर्तिश्रेष्ठ लक्ष्मीश देवता नारायण परम सांख्यम योगो नारायण श्री और लक्ष्मी आदि देवियां नारायण को ही अपना परम आश्रय मानती हैं सांख्य का परम तात्पर्य भी नारायण ही है और योग भी नारायण का ही स्वरूप है कारण पुरुषो येषा प्रधानम चापि कारण स्वभाव चर्माणी दैव च कारण पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान स्वभाव कर्म तथा दैव ये जिन वस्तुओं के कारण है वे भी नारायण स्वरूप ही हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वी विविधा चथा चेषा दैव चैवात्र चे पंचम पंच कारण निष्ठा सर्वत्र निष्ठा सर्व हरि अधिष्ठानकर्ता भिन्न भिन्न प्रकार के कारण करण नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएँ तथा पांचवा दैव इन पांच कारणों के रूप में सर्वत्र सर्वत्री हरि ही विराजमान है तत्व जिज्ञासनाम हेतुर्भी सर्वतोमुख ही तत्व महायोगी हरि नारायण प्रभु जो लोग सर्वव्यापक हेतुओं द्वारा तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं उनके लिए महायोगी भगवान नारायण हरि ही एकमात्र ज्ञातव्य तत्व है ब्रह्मादीना श्लोकाना ऋषीण च महात्मना सांख्या चापी यतीमेदीना मनीष तम विजाती केशवो न तो तस्ते ही भगवान केशव ब्रह्म आदिदेवताओं संपूर्णलोको महात्मा ऋषियों सांख्यवेदताओं योगियों और आत्मज्ञानी यतियों के मन की बातें भी जानते हैं परंतु उनके मन में क्या है या उनमें से किसी को पता नहीं है ये के केचि सर्वोकेशुद पित्रम चुर्वते दाना चयक्ष तप्यपोमहत सर्वेशाश्रियो विष्णुरे सर्वूत कृतावासोवास दिचोचते समस्त विश्व में जो कोई देवताओं के लिए यज्ञ और पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं दान देते हैं और बड़ी भारी तपस्या करते हैं उन सब के आश्रय भगवान विष्णु ही हैं वे अपने योग में स्थित रहते हैं संपूर्ण प्राणियों के आवास स्थान होने के कारण वे वासुदेव कहे जाते हैं अयमत्य परमो महर्षि महाविभूति गुणवर्जिताक्ष गुण संयोगित शीघ्रम कालो जथम था मृत्यु ये परम महर्षि नारायण नित्य महान ऐश्वर्य से युक्त और गुणों से रहित हैं तथापि जैसे गुणहीन काल ऋतु के गुणों से युक्त होता है उसी प्रकार वे भी समय समय पर गुणों को स्वीकार करके उनसे संयुक्त होते हैं नैवास्य भिंदंत गतिम महात्मनो नाचा गतिम कशानुप्य ज्ञान आत्मका सन ही ये महर्षय पश्यंत नित्यम पुरुषम गुणाधिकम उन महात्मा की गति को कोई नहीं जानता उनके आगमन का भी यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलता जो ज्ञान स्वरूप महर्षि हैं वे ही उन नित्य अंतर्यामी एवं अनंत गुण विभूषित परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं इतिश्री महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म मोक्षधधर्म पर्वढ़ नारायणी यही सप्तवांशद त्रिशतमोध्याय यह। इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक तीन अध्याय पूरा हुआ